वो ठोस हो जाता था और ठोस पर्वत भगवान की बंसी से पिने लग जाते थे इसलिए बंसीनाथ बताया क्या बोलो भक्त भगवान आगे सुखदेव जी कहते राजा परीक्षा गोपियों ने माता कात्यानी का वर्ध किया तो माता कात्यानी जो है इसका वर्णन आता है देवी पुराण के अनुसार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 चीर चोर हो गया बोलो चीर चोर भगवान है की जय तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया अब जब सब गोपियाँ स्नान कर कर वस्त्र देखने लगी तो वस्त्र तो दिखलाई नहीं दिया तो यहाँ वहाँ देखने लगी तो देखा कि वृक्ष पर भगवान बैठे टांग नजर आई भगवान की और गोपियों के वस्त्र उन्होंने दिखलाई दिया उस समय गोपियों ने कहा है कहीं हमारे वस्त्र तो भगवान ने वस्त्र बनकर क्या करोगे चले जाओ बार गोपियों ने कहा कन्हैया बाहर नहीं जा सकती वस्त्र बिना क्योंकि बाहर हमें लोग लाज तो ला है लोग रहते हैं तो भगवान ने कहा जैसे तुम्हें लोग लाज आती है बाहर जाने में वस्त्र इन कर बाहर लोग रहते हैं इस तरह यमुना जी के भीतर भी रहते हैं तुम्हें तुम्हें वो लोग लाज यमुना जी के अंदर भी रखने चाहिए यमुना जी के अंदर भी वस्त्र इन होकर स्नान नहीं करना चाहिएगा तो उस समय गोपियों को भगवान ने ये सबक दिया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 ऐसे भक्त वस्त्र भगवान को हम हमारा नमस्कार करते हैं एक दिन भगवान अपने सकाओं के संग मन में घूम रहे थे तो भगवान के सखा को बड़ी जोर की भूख लगी सकाओं ने कहा नहीं हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर तो उस भगवान ने देखा धुआं उठते तो भगवान ने कहा सकाओं से कि हमें ऐसा लगता है कुछ, कुछ यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो तुम वहां जाओ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 बोले कह नहीं ऐसे ना क्या ये स्वर के देवता है तो भगवान का देवता करते क्या तो उस समय बाबा ने कहा nope, ईश्वर के देवता है वर्षा करते हैं तो भगवान ने कहा ठीक है, है। आधे देवता इनका पूजन करते हैं और आधे देवता इनका पूजन नहीं करते हैं तो जो इनका पूजन करते हैं ये वहीं बारिश करेंगे और जो इनका पूजन जो इनका पूजन करते हैं ये वहीं बारिश करेंगे अर्जुन का पूजन नहीं कर रहे थे वहाँ बारिश नहीं करेंगे तो भगवान ने कहा ठीक है बाबा अगर हम इनका पूजन बंद कर करें तो फिर क्या होगा तो बोले कहा नहीं है, ये तो नाराज़ हो जाएंगे तो भगवान ने कहा बाबा ये कोई देवता थोड़ी है ये तो स्वार्थी है दो तो खुश और ना दो तो नाराज तो भगवान ने कहा देखो हमारी गैया कहाँ पलती है गिरिराज पर हमारी गिरिराज पर गैया जाती है वहाँ की घास भूस खाती है दूध देती है जिससे हमें दही मिलता है माखन मिलता है घी मिलता है तो हमारी गैया को तो वास्तव में कौन पाल रहे हैं गिरिराज जी तो पूजन किन का होना चाहिए गिरिराज जी का तो भगवान ने इंद्र का पूजन कर बंद करवा दिया और भगवान सबको कहाँ लेकर चले गए गिरिराज जी लेकर चले गए बाबा ने कहा कह नहीं तो देवता कहा अरे भगवान वो इतने बड़े साथ को उसके हमारे देवता दिखलाई नहीं दे रहे ये हमारे देवता है सबसे पहले हमारे देवता को क्या कराया जाए स्नान कराया जाए अब गिरिराजी से यमुना जी दूर है तो बैलगाड़ियों पर जल लेकर आ रहे हैं गिरिराजी पर डाल रहे हैं तो बाबा ने कहा कन्हैया गलों के गढ़ इतने लोध दिए तेरे देवता पर पर एक देवता की तेरी मूँछ भी गिल्ली नहीं हुई अब अम्मी ने कैसे स्नान करवाया तो भगवान ने कहा चिंता न करो बाबा हम उसकी व्यवस्था जमा दे देंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर मानसिक रूप से गंगा जी का ध्यान किया और जब गंगा जी का ध्यान किया गंगा मैया प्रकट हो गई किस नाम से प्रकट हुई बोलो मानसी गंगा मैया की जय तो मानसी गंगा मैया के रूप में माँ गंगा जी वहाँ प्रकट हो गए अब गिरिराज महाराज जी को खूब स्नान करवाया तो अब बाबा ने कहा पंडित जी अब क्या करें तो भगवान ने कहा देखो अभी हमारे देवता का ध्यान करो तो जब सबने गिरिराज जी का ध्यान किया श्री गिरिराज महाराज जी प्रकट हो गए उस समय ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया और भगवान की जितना भोजन बनाता इंद्र पूजा का सब भगवान के पेट में चला गया अरे कुछ ब्रजवासी तो ऐसा भी किए रहेंगे सारा ये खा जाएगा तो हम क्या करेंगे इस तरह से भगवान गोवर्धन जी ने सब भोजन को ग्रहण कर लिया फिर सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया जब भी कोई संकट आएगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे इस तरह से श्री गिरिराज जी की कृपा सब ब्रजवासियों पे हो गई और उस समय क्या हुआ कि गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करे अब जब परिक्रमा कर ली गिरिराज जी का पूजन कर लिया ये बात जब इंद्र को पता लगा कि मेरा पूजन इन्होंने बंद कर दिया पूजन तो उस समय देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और प्रलय का पानी बरसाया कैसा होता है प्रलय का पानी इसका वर्धन गिरिराज जी गोरदे अपना गर्ग संहिता के गोवर्धन कांडे ने लिखा है कि जो विशाल हाथी होता है ऐसी बूंदे भरसरी थी पानी की सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास गए बोले कन्हैया हमारी रक्षा करो भगवान ने कहा मैं क्यों रक्षा करूं बोले ले तेरे चक्कर में वो देवता का पूजन किया किसका गिरिराज जी का और इंद्र का पूजन बंद कर दिया और तू कहता मैं क्यों रक्षा करूँ तो भगवान ने कहा मैं ठीक तो कहता हूँ मैं क्यों रक्षा करूँ रक्षा तो वो करेंगे जिनका हमने पूजन किया है इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है सबको गिरिराज जी के पास लेकर चले गए सात को उसके गोवर्धन सात वर्ष के भगवान श्री कृष्ण बास आने भगवान ने गिरिराज जी को अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नक अंगूठे पर नपून पर भगवान ने पर्वत को उठा लिया और पर्वत को उठाने के कारण कृष्ण का नाम गिरधारी हो गया बोलो गिरधारी भगवान की कि जय इसम भगवान कृष्ण का नाम क्या हो गया गिरधारी हो गया हमारा जुआ ये कि गोवर्धन भगवान ने उठाए रखा इंद्र ने खूब प्रले का पानी बरसाया दो चार दिन हो गए ब्रजवासुओ ने कहा देख कन्हैया तू थक जाएगा ऐसा कर तू आराम कर मैं हम लोग उठाएंगे ऐसे तो अपनी डंडी छाता लगा दिए गिरिराज जी के नीचे बोले आराम करो भगवान का हम क्या आराम करे बोले हाँ तुम उठाओगे बोले हाँ जैसे भगवान ने अपनी उंगली को नीचे किया तो प्रवती नीचे आने लगा अरे बोले कहीं है जल्दी उठा इस तरह से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया सात दिन सात रात भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था और इस तरह भगवान ने आठवें दिन गिरिराज जी को रख दिया तो गर्ग संविता में ऐसा लिखा है कि जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था तो जो शेष नाग थे वो गिरिराज जी से लपेट गए थे और सुदर्शन चक्कर बहुत तेज गति से घूमता था उस गिरिराज जी के अगल बगल पानी को सुखा देता कैसे सुखाता था लिखा है में जिससे अगस्त ऋषि को प्यास लगती थी, पी जाते थे इस तरह से भगवान ने जो है सुदर्शन चक्कर ने उस पानी को सुखाया अब सबने कहा बोले कह हमने पहचान लिया तू तू जो है साक्षात नारायण है तो भगवान ने कहा मे नारायण कहा से हुआ बोले भगवान की अन्यथा तो इस पर्वत को, को उठा नहीं सकता तो भगवान ने कहा ये तो मेरी ऐश्वर्य लीला में जा रहा है मुझे तो अभी बहुत सी माधुरी लीला करनी है तो उस समय भगवान ने सबको घुमा दिया भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों मैंने नहीं उठाया मुझे मेरे देवता ने मंत्र दिया था कि इस मंत्र का जब कर जितने ब्रजवासी सबकी ताकत तेरे अंदर आ जाएगी तो कुछ गाय का दूध का शक्ति का बल कुछ मैया के दूध का फल दूध का दूध का बल और कुछ जो है मंत्र का बल तो मैंने गिरिराज जी को उठा दिया इस तरह से भगवान ने अपनी दिव्य लीला से सबको मोहित कर दिया बोल भक्त वस्ल भगवान की जय गिरिराज जी का चरित्र आता है गर्भ संहिता में कल की कथा में तो आप सबने सुन लिया था भगवान श्रीमती राधा रानी के लिए गौलुक धाम से जो है गिरिराची को लेकर आए तो जब गौलुक धाम से नीचे आए गिरिराची तो वृंदावन में नहीं थे शलमली द्वीप में थे एक समय इससे द्वीप पर क्योंकि द्रोणाचल की पत्नी से पैदा हुए थे गिरिराची नीचे जब लीला हुई ना वहां तो एक दिन क्या हुआ पुलहस्थ ऋषि शलमली दीप में आए हैं द्रोणाचल पर्वत पर तप कर रहे थे तो इनकी दृष्टि इनके बेटा गिरिराजी पर पड़ गई तो पुलस्थ जी ने कहा हे, हे द्रोणाचल मैं तेरे बेटे गिरिराज जी को वृंदा अपना काशी ले जाना चाहता हूं मैं इस पर तप करूंगा अब ऋषि तो परेशान द्रोणाचर पर्वत तो परेशान ऋषि की बात सुन सुनकर नगर में मना करूँ कहीं कर श्राप श्रूप ना दे दे तो उस समय तो गिरिराज जी से कहा कि भैया कुछ नहीं कर सकता गिरिराज जी ने कहा बाबा आप चिंता ना करें मैं संभाल लेता बोले हे ऋषिवर मैं आपके संग चलने के लिए तैयार तो हूं अगर आपने मुझे कहीं रख दिया तो मैं वहीं जम जाऊंगा वहां से उठने वाला नहीं बोले मंजूर है <coughs> तो भगवान कृष्ण से पहले ऋषि ने गिरिराज जी को उठाया तो लेकर जा रहे थे कहा पर काशी शलमली द्वीप से काशी ले जा रहे थे रस्ते में आ गया वृंदावन वृंदावन को देखकर तो गोवर्धन जी अक्के वक्के हो गए अपने शरीर को भारी कर लिया ऋषि को मलमूत्र की शंका हो गई रख दिया गिरिराज जी को मल त्यागने के लिए चले गए अब जब मल त्यागने के लिए गए आए गोवर्धन को उठाए तो गोवर्धन उठे ना अरे पुलस्त जी ने कहा चलो मेरे संग बोले भाई हमने तो पहले कह दिया था आपको अगर आप मुझे कहीं रखोगे तो मैं वहां से जाने वाला नहीं उस समय पुलस्थ ऋ ऋषि ने गिरराज को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम नित्य तिल के जितने घट हो इसलिए गिरिराज जी छोटे होते जा रहे हैं कि इन्होंने श्राप दिया था इन ऋषि ने इन्हें श्राप दिया गिरिराज जी को सुगर्ग तो संविता में ही लिखा है कि जब तक इस धरती पर गंगा मैया है और गिरिराज जी है तो कलियुग का प्रभाव नहीं होने वाला इस वर्धन हमारे ग्रंथ में तो अब महाराज गर्ग संहिता में ही गिरिराज पूजन की विधि बदलाई गई है अध्याय एक में गोवर्धन कांड के अध्याय एक में अब क्या क्या होना चाहिए गिरिराज पूजन में यह ध्यान देकर सुने तुलसी दल तुलसी दल किसको कहते हैं जब आप कलश में पानी होता है उसमें तुलसी पत्र डाल देते हैं वो बन जाता है तुलसी दल गंगा जल यमुना जल छप्पन भोग अग्नि यज्ञ होना चाहिए ब्राह्मणों का भोजन गाऊ माता की पूजन देवताओं का पूजन भी गोवर्धन पूजन में होना चाहिए और गंध पुष्प ये चलानी चाहिए किस पर पूजन में श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराकर और अन्याय लोगों को यहाँ तक चंडाल भी छूटने ना पाए सबको भोजन कराना चाहिए गोवर्धन पूजन के अंदर जहाँ तक जहाँ गोवर्धन जी नहीं है वहाँ गोबर का गोवर्धन बनाना चाहिए लिखा गर्ग से में यदि कोई गोवर्धन गोवर्धन की शिला ले ले जाता है भोजन के लिए तो जितनी बड़ी शिला उठाएगा उतना बड़ा सोने का उसे वहां पर हिस्सा रखना पड़ेगा उतना वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा हिस्सा रखना पड़ेगा अगर नहीं करता ऐसा तो महाौरव नाम के नरक में जाएगा तो इसलिए वहां से गिरिराज जी को उठाना ही नहीं चाहिए ये हमारी इच्छा हुई थी 2018 में तो वो हमारी जो बहन थी सुनीता शर्मा जी उन्होंने कहा भैया ऐसा मत करो ब्रज, ब्रजवासी जो न वो ब्रज को छोड़ने में बड़े कष्टदायक हो जाते हैं तो इसलिए गिरिराज गिरिराज यहाँ से जाना नहीं चाहते अच्छा एक एक बड़ी सुंदर कथा है वृंदावन के विषय में पूज्य व्यास गुरु श्री पराश्रम महाराज जी के मुख से सुनी थी एक दिन एक सेठ वृंदावन में आए यात्रा करने तो सेठ जी ने यात्रा तो करी तो बोले अब घर कुछ लेकर जाना चाहिए तो जो पेड़े थे ना पेड़े वो लिए वृंदावन से ब्रज से लेकर चलेंगे गए पेड़ अब यात्रा में थे भूख लगी घर जाते समय तो ट्रेन में बैठे बैठे कहा खोलो उसी को खाकर गुजारा कर लेंगे। गए तो जैसे ही डब्बा खोला तो पेड़ों के अंदर चूतियां लपती हुई है अरे सिर जिंद का ये तो अपराध हो गया हमसे तो संग बैठे तो उन्होंने भाई क्या अपराध हो गया बोले हम तो ब्रजवासियों को लेकर आ गए ब्रजवासी व्रज को छोड़ते नहीं है तो भाई जो स्टेशन आवे वहां उतरो और पुनः वृंदावन की गाड़ी को पकड़कर सीधे वृंदावन चले स्टेशन आया उतरे सेठ जी वृंदावन की गाड़ी पकड़ी सीधे वृंदावन चले गए और जाकर उन पेड़ों को रख दिया बोले जाओ ब्रजवासियों ब्रज में जाओ ये मानते हैं ब्रिजवासियों की बुलभक्त वस भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब हम जानते हैं हमारे सात नाते हैं पांच नाते कितने नाते पांच नाथ सबसे पहले जगतनाथ दूसरे श्री रंगनाथ तीसरे द्वारका नाथ चौथे श्री बद्रीनाथ और पांचवे गोवर्धन नाथ और पूरी कितनी हैं सात पूरी हैं कितनी पूरी है सात सबसे पहली पुरी है अवंतीपुरी अवंतीपुरी भगवान के चरण है तांचीपुरी भगवान की कमर है द्वारकापुरी भगवान की नाभी है हरिद्वारपुरी भगवान का हृदय हरिद्वार भी पुरी यहां भगवान का क्या है हृदय मथुरापुरी भगवान का कंठ है काशीपुरी भगवान की नाक है और अयोध्यापुरी भगवान का सर है ये सात पूरियां भगवान के अंग बताए गए ससों का अब वो पूरियों के अंग को तो जान लिया अब गिरिराज जी के अंग को जानते हैं कि गिरिराज जी का अंग कैसा है जो मुख द्वार है ना जहां से भगवान ने उठाया था जहां से अपने आलू की जलेबी खाई थी वो मुख द्वार है उसको श्रिंगार मंडल कहा जाता है तो भगवान का क्या है वो मुख है वहीं से भोग लगता है गिरिराज मुख है गिरिराज जी के नेत्र क्या है बोलो मानसी गंगा मैया की तो मानसी गंगा का जो स्थान है ना, वो गिरिराज जी के नेत्र है घर का संिता में लिखा है गिरिराज्य की नासिका चंद्र सरोवर गिरिराज के होठ गोविंद कुंड गिरिराज्य की ठुड्डी कृष्ण कुंड गिरिराज की जीबा राधा कुंड गिरिराज के कान गोपाल कुंड गिरिराज्य का मस्तक चित्रशिला और गिरिराज जी का गला वेद निशीला इस तरह से भगवान ने गोवर्ध लीला करी अब भगवान एकांत में बैठे हैं तो इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अष्टमी तिथि के दिन दो श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति की कौन सी तिथि थी अष्टमी तिथि थी दसवीं तिथि थी क्षमा कौन सी तिथि थी, थी, थी, थी, थी दसवीं तिथि थी, थी और जो सूर्य गाय ने भी भगवान की स्तुति की और इंद्र और सूर्य गाय ने भगवान श्री कृष्ण को नाम दिया गोविंद बोलो गोविंद भगवान कीज गौ मतलब इंद्रियों के आदि के स्वामी एक दिन क्या हुआ कि कार्तिक मास की एकादशी थी नंद बाबा ने वर्त किया इनसे धोखा हो गया ये समझे कुछ सवेरे चार बजने होंगे आधी रात को यमुना जी में स्नान करने चले गए वरुण देव के सैनिकों ने बाबा को बंदी बना दिया बाबा आए ही नहीं कुछ सकाओं ने देखा था बालकों ने बाबा तो यमुना जी में गए थे स्नान करने अब भगवान कृष्ण जो है अपने बाबा को लेने के यमुना जी में ढूंढने तो यमुना के माध्यम से वरुण जी के लोक में चले गए और वरुण जी के लोक में भगवान कृष्ण के बाबा को बंदी बना रखा है बंदी बना रखा भगवान गए तो वरुण देव जी अपने आसन से उड़ गए अरे सरकार आई आप बेटी है भगवान का बात सुनो आपने हमारे बाबा को बंदी बना दिया अरे आपके बाबा है बोले हाँ अब तो तुरंत उनको मुक्त किया आसन भर बिठाया कोई पंखा देवे कोई भोजन रखे कोई क्या करे लाचने को क्या करे खूब सेवा बाबा की होने लगी केवल भगवान कृष्ण ने इतना कहा ही हमारे बाबा है तो भगवान अपने बाबा को वरुण लोग से लेकर आ गए आप तो सारे सका ब्रजवासी बाबा को देख मुस्कुराए बाबा कहाँ चले गए थे बोले हम तो स्नान करने गए थे हमें तो बंदी बना दिया लेकिन मेरे छोरा को तो बड़े बड़े लोग जानते हैं अरे मेरा छोरा जब आया वो वहां के राजा खड़े हो गए हमारे छोरा को अपने आसन पर बैठा दिया और जब मेरे कन्हैया ने कहा ये तो हमारे बाबा है अरे फिर तो हमारे भी खूब ठाट हो गए खूब सेवा हो गई इस भगवान ने दिव्य लीला करी अब आगे राजपंचम अध्याय के विषय में श्री सुखदेव जी बताते हैं तो अक्सर में राजपंचम अध्याय के विषय में यही बताता हूँ बड़े बड़े ऊंच कोटी के महात्मा भी भाव में चले जाते हैं किस बड़ा सुंदर वर्णन करते ऐसे महापुरुष महा जो सात दिन तक केवल राज पंचम अध्याय की भी कथा कहने नहीं लगे केवल पांच दिन तक इसी कथा पर चर्चा करते रहे तो वो तो सब महापुरुष ऊंच कोटी के भक्त है तो बस हम तो नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि एक दिन भगवान ने बंसी बजाई तो वेणुनाथ में आपने सुना कि जब भगवान टीड़ी टीढ़ी खड़े हुए जब वेणु गीत करते थे भगवान बंसी पर तो उस समय नदियाँ क्या होती थी ठोस हो जाती थी पर्वत पिघलने लग जाते थे सब अपनी चित्र सुत सब भूल जाते थे पर आज ऐसा नहीं होगा आज जो भगवान ने बंसी बजाई वो केवल अपनी प्यारी गोपियों के लिए बजाई एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी बंसी की धुन छोड़ी छोड़ा और सीधी जा रही है कृष्ण से मिलने के लिए एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी बंसी की धुन कान में पड़ी वो कर धनी थी ना चमक जो था उसी को लेकर दौड़ी दौड़ी गई एक गोपी कपड़े पहन रही थी बंसी की धुन सुनी उत्पाठान कपड़े पहने और सीधी जा रही है एक गोपी अंग रंग कर रही थी यानी कि डेंटिंग पेंटिंग होती ना फेस पोटो लगा देना ये सब कर रही थी आधा कुछ लगाया होगा बस सुनी बंसी की धुम तो चली गई एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी जैसी काजल लगाया बंसी की सुनी एक को छोड़ दिया चली गई एक, एक गोपी एक गोपी वस्त्र पहन रही थी वस्त्र बंसी की सुनी उत्पटान वस्त्र पहने थी दौड़ी एक गोपी अपने छोरा बालक को दूध पान करा रही थी बंसी की सुनी पटका छोरा को और चली गई एक गोपी रोटी बना रही थी बंसी की धुनसुनी रोटी को तवे पर पटके चली गई एक गोपी अपने स्वामी जी के चरणों की सेवा कर रही थी चरण दबा रही थी जैसी बंसी की धुन सुनी उसने छोड़ा स्वामी को जाने लगे पर उसकी स्वामी ने उसको जाने नहीं दिया एक कमरे में बंद कर दिया फिर हुआ क्या इन सब गोपियों से पहले वो गोपी वहां पहुंच गई उसने भगवान कृष्ण के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दिया सारी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए गई निधि बनवा है जैसे गौमुख से यमुना जी की धारा अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए जाती है किसी को कष्ट देने के लिए नहीं जाती गंगा जब अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए जाती है तो छोटे छोटे गंकर आते हैं उनको बहा के लेकर चली जाती है पर जब बड़े बड़े पर्वत आते हैं तो अपनी धारा को गंगा क्या करती है मोड़ लेती है क्योंकि गंगा का कार्य यह नहीं है किसी को कष्ट पहुँचाना अपने प्रियतम सागर से मिलना अब हुआ यह कि सब गोपियाँ अपनी लोग लाज छोड़कर निधि मन में आ रही और भगवान कृष्ण ने सब गोपियों को क्या किया हे गोपियाँ आप सबका स्वागत है तो गोपियों ने कहा देखो बंसी बजाकर इन्होंने हमें बुलाया और अब ये हमारा स्वागत कर रहे हैं फिर भगवान ने पूछ लिया ये बताओ कि किस कार्य से आई हो भगवान को प्य करे भावा बंसी बजाकर हमको बुलाया और हमसे पूछ रहे कि किस कार्य के लिए आया अच्छा भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा शरद पूर्णिमा है ना चमकते चंद्रमा चंद्रमा को देखने के लिए आई हो अच्छी बात है देखो चांद को भाई जंगल वाली बात है अगर जंगल में कोई चला जाए तो शेर भालो की दृष्टि उसी के ऊपर होगी इसलिए तुम पति स्त्रियों अपने पतियों को छोड़कर आई हो सबकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर हो तुम्हें लोग लाज नहीं है अरे जाओ लोग तुम्हारी निंदा करेंगे ताने देंगे तुमको तो मानो गोपी का भाव है जो शीश तली पर धरना सके वो प्रेम गली में आवे जो ताने जग के सहना सके वे तो से नेंद लगावे क्यों इस तरह से जो है गोपियों ने कहा कि हम तो आपसे मिलने के लिए आई है आपको भोग लगाने के लिए तो अब भगवान ने सब गोपियों को संग्रास करना आरंभ कर दिया सुखदेव जी कहते परीक्षित एक गोपी को हुआ मान बाकी दूसरियों को हुआ अभिमान इसलिए भगवान जिन्हें अभिमान हुआ उन्हें छोड़ गए और जिन्हें मान हुआ उन्हें अपने संग लेकर चले गए तो किन्हें मान हुआ बोलो श्रीमती राधा रानी की चलते चलते श्रीमती राधा रानी ने कहा नरे कर लो बात मैं तो थक गई मुझे भी अपने कंधे पर बिठा भगवान ने बिठा दिया चलते चलते राधा जी भी बोली बो, तो हम इनके सर पर बैठकर जा रही है भगवान वहां से भी गायब हुआ है सब गोपियां ढूंढती ढूंढती ढूंढती आए उस समय राधा राधा जी, राधा जी को देखा वो भी दुखी उन्हें भी छोड़कर चले गए लता पता वृक्षों के उनसे पूछा गोपियों ने कि कृष्ण कहा है पर किसी ने उत्तर उन्हें नहीं दिया तो सब गोपियां तुलसी महारानी के बाद गई और कहा कि हे hey तुलसी तू भी एक गोपी है हम भी एक गोपी है एक स्त्री का दुख एक स्त्री ही समझ सकती है बदाम का हवा तुलसी ने भी ये कर दिया गोपियों ने कधे छलिये से मिली हुई ये भी इसके बिना भोग नहीं लेते हैं तो इस तरह से हुआ ये कि जब किसी ने कृष्ण का पता नहीं बताया उस समय गोपियों ने गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत गोपी गीत गाई लेकिन उससे पहले लीला यह भी हुई थी कि गोपियों में गोपियों में कृष्ण भाव आ गया। कृष्णो हम हम कृष्ण है ये गोपी पूतना बने गोपी कृष्ण बनी कृष्ण बने गोपी पूतना बने गोपी को मार दिया एक गोपी ने अपनी चुंदरी आकाश में उलाकर कहा ब्रजवासियों मैंने गोवर्धन उठा लिया आज और नीचे इस तरह से गोपियाँ कृष्ण लीला कर रही है कृष्णो हम हम कृष्ण हैं क्यों कर रही है सब गोपियाँ लीला ताकि हमसे कुछ उत्पटान की लीला हो जावे तो हमारे प्रभु हमसे क्या कहें कि नहीं मैंने ऐसे नहीं मैंने ऐसे ही किया था प्रकट हो जाए